श्रृद स्मृद बुरा सूत्र तृतीयाध्याय चतुर्थवाद में प्रथम पुरुषार्थ अधिकरण इसमें सिद्धांति का सूत्र चल रहा था सिद्धांति ने अधिक उपदेशात् बादरायण से एवं तदर्शनात् सूत्र से अधिक उपदेश जीवात्मा से परमात्मा को अलग करके उपदेश दिया जीवात्मा संसारी है और परमात्मा संसारित्व आदि धर्म से रहित है अपहदअपात्मत्व आदि लक्षण है इसलिए उस परमात्मा के साथ जीवात्मा का तादात्म्य कहा जाता है और उसके फलस्वरूप शोक मोह आदि से मुक्त होता है तो यही फल है तो पारमेश्वर में वही शारीर से पार्थिक कहा कि शारीर आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप परमेश्वर से अतिरिक्त नहीं है और ये शारीर आत्मा जीवात्मा उपाधिकृत है इसी को तत्वम से आदि वाक्य के द्वारा प्रतिपादन किया जाता है ये कहा अब जो जो तर्क दिया था पूर्व पक्षी ने कर्मशेषत्व आदि को लेकर के उसी का भी उत्तर देंगे सूत्र देखिए तुल्यम तु दर्शनम तुल्यम तु दर्शनम ये कर्मशेष बताने के लिए आचार दर्शनाद एक सूत्र बनाया था पूर्ववाती ने ऐसा आचार दर्शना, आचार देखा गया है जनक का दृष्टांत देकर के कहा था तो कहते हैं कि आपने कर्मशेष बताने के लिए आचार दर्शनात कहा यह ठीक है किंतु ऐसा ही कर्मशेष नहीं है ये दिखाने के लिए भी हमारे पास प्रमाण है अनेकों ऋषियों ने कर्म का अनुसरण नहीं किया तुल्यम तु तदर्शनम तुल्यम तु दर्शनम आपने जैसा आधार दर्शन कर्म को लेने के लिए कहा था कर्म का अंग बनाने के लिए कहा था कर्म का संबंध ब्रह्म विद्या के साथ होगा इसके लिए कहा ऐसा ही यहां अनेक ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं जिनसे यह निश्चय किया जा सकता है कि ऋषियों ने कर्म के बिना भी ऐसा प्राप्त किया उसका ब्रह्म विद्या को फल को प्राप्त किया श्री तुल्यम तु दर्शनम समान रूप से हमारे यहां भी ऐसा उदाहरण मिलता है कहा यत्तु दर्शनात विद्या इति, जो आपने कहा था आचार दर्शनात सूत्र के माध्यम से कर्मशेष विद्या है ऐसा कहा था तो अत्र भ्रूम इस विषय में हम कहते हैं इसका सिद्धांत का उत्तर है यद्यपि जनक का दृष्टांत देते हैं याज्ञवल का दृष्टांत देते हैं तो इन दृष्टांतों में ऐसा दिखता है पहले याज्ञवल के आदि कर्मी थे और बाद में फिर ब्रह्मविद्या को प्राप्त किया या कर्म करते हुए ब्रह्मविद्या को प्राप्त किया और जनक आदि तो राजा थे इसलिए कर्मी ही मानना पड़ेगा उनको गृहस्थ है अनेकों ग्रहस्थों का दृष्टांत ऐसा मिलता है उद्धालक का दृष्टांत दिया था कि उद्धालक आरुणी श्वेत केतु को तत्व का उपदेश दिया जबकि वे ग्रहस्थ थे तो इसलिए कहते हैं कि अत्र तुल्यम आचार दर्शनम अकर्मशेषत्वे भी विद्याया हमारे यहां भी ऐसा आचार दर्शन मिलता जैसा आपके यहां मिलता वैसा हमारे यहां भी कि जो बताता है कि अकर्म विद्याया विद्या कर्मशेष नहीं है ये स्पष्ट के लिए दृष्टांत रूप से अनेक ऋषियों का उदाहरण भी मिलता है तथा ही श्रुतिर्भवती श्रुति देखिए ईदर आरण्य की श्रुति है एकद्धस्म वै तद विद्वांस आहुर् ऋष का किमर्थ वयम अध्यमे किमर्थ ऐसे कुछ विरक्त ऋषियों ने ये कहा स्म वई ये प्रसिद्ध अर्थ में आश्चर्य दिखाने के लिए कहा हा दई ये सब अव्यय लगाया है तो ये सब आश्चर्य है बहुत आश्चर्य की बात है तद्विद्वाम विद्वांसहा ऐसे प्रसिद्ध विद्वान लोग जिनके नाम वेदों में प्रसिद्ध है शास्त्रों में प्रसिद्ध है ऐसे विद्वानों ने आहु विद्वांस आहु उन उन विद्वान ज्ञानियों ने ऐसे कहा कौन है ऋषया कावशेय ये कावशेय ऋषि हैं कावशेय परंपरा के उनके शाखा के ऋषि हैं इन्होंने ऐसे कहा कि किमर्थ वयम अध्यमे कि हम ये वेद अध्ययन इत्यादि किसके लिए करें इसका क्या प्रयोजन है किमर्था वयम अध्ययश्याम है और किमर्था वयम यक्ष्यामहे क्योंकि अध्ययन करने के बाद यज्ञन करना पड़ता है तो किसके लिए हम यज्ञ करें किसके लिए हम अध्ययन करें किसके लिए हम दान करें इसका क्या प्रयोजन है क्योंकि क्यों ऐसे फल हम नहीं चाहते स्वर्ग आदि फल नहीं चाहते तो हम यज्ञ नहीं करेंगे अध्ययन तो सामान्य होता है किंतु तो यहां विशेष जो कर्मकांड को लेकर के जो वेदाध्ययन आदि है इसको लेकर के कहा इसीलिए उन्होंने इन कर्मों का निराकरण किया मन कर्म नहीं चाहिए कहाया महे किमर्थ हम यक्ष कह रहे हैं कि हम कर्म क्यों करेंगे कर्म की आवश्यकता नहीं उससे विरक्त हो गया तो हम नहीं करेंगे इस भाव से उन्होंने ऐसे कहा और फिर येदस्म वही तत्पूर्वे विद्वांस अग्निहोत्रम न ज हुआम चक्र इसी आत्मा को जान करके इसी प्रकार ये धस्म वी ये भी आश्चर्य दिखाते हुए कहा कि पूर्वे विद्वांसाह बहुत सारे विद्वान बहुत सारे ज्ञानियों ने अग्निहोत्रम न जुहाआम चक्र जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किए और ब्रह्मचर्य से अथवा संन्यास को प्राप्त किए उसके बाद का ये वचन कि हम किसके लिए अग्निहोत्र करेंगे अब अग्निहोत्र नहीं करेंगे ऐसा करके अग्निहोत्र आदि कर्मों को त्याग करके उन्होंने का आचरण है जैसा आपने याज्ञवल्कि आदि ऋषियों का आचरण दिखाया है वैसा है। ये भी आचरण है इसलिए कौशी उपनिषद का उदाहरण दिया और दूसरा ब्रदारण्य उपनिषद में भी स्पष्ट है इसी आत्मा को परोक्ष रूप से जान करके यानी परोक्ष ज्ञान प्राप्त करके वेदं वै तमात्मा विदित्वा ज्ञात्वा, ब्राह्मणा पुत्रेश विशाया लोकेशनायाश्च वित्थाया अब उनको जानने के बाद में जो जिज्ञासु सन्द है ब्राह्मण है वे पुत्रेशनाया पुत्रेशना को भी छोड़ देता है कर्म का साधन है पुत्र पुत्र रूप येषणा पुत्र के प्राप्ति के लिए एषणा है उसको पुत्रेश ऐषणा मन इच्छा है तो पुत्रेशना से और वित्त की एषणा से जो पुत्र आदि हो कर्म करने के लिए वित्त भी चाहिए धन चाहिए धन की एषणा से और लोक लोकेशना से लोगों के प्राप्त करने की इच्छा ये स्वर्गादि लोग प्राप्त करेंगे ऐसी इच्छा उसी को तो छोड़ दिया अब लोग प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं वित्त प्राप्त करने की इच्छा नहीं पुत्र प्राप्त करने की इच्छा नहीं पत्नी प्राप्त करने की इच्छा नहीं सब इच्छाओं को इच्छा हो गए उसी से व्युत्थान करके ऊपर उठ करके ये स्थाधाद में उत उपसर्ग है उदस्था था इत्यादि से इसमें सकार का लोभ हो गया वित्थाया उठ करके अध भिक्षाचर्यम चरंती और उसके बाद भिक्षाचरण करता यानी सन्यास लेता है तो सन्यास लेने के पहले की स्थिति बताइए अब यहां कर्म साथ में नहीं दिखता है कर्म का कर्म पहले था जो भी था अब उसका उन्होंने परित्याग किया उसके बाद में भिक्षाचर्य का ग्रहण किया तो इतने एवं जाती है अब ये भी तो आचार्य है अब आपने आचार दिखाया तो हम भी आचार दिखा इस प्रकार का आचार का क्या करेंगे अभी ये भी तो ऋषि है काव्यशेय ऋषि है और कौशी ती ऋषि है और यहाँ सभी अन्य सभी जिज्ञासु वैर विरक्त मुख को लिया ब्राह्मणाह ऐसे नाम से तो इसीलिए सभी यहाँ आ गया है अब कहते हैं ये जो याज्ञवल्क्यादि का दृष्टांत दिया कहते याज्ञवल्क्यादि नाम अपी ब्रह्म विदाम अकर्मनिष्ठत्व आप कहते हैं याज्ञवल्के आदि ग्रहस्थ थे अब भले ही वे गृहस्थ थे किंतु तो उन्होंने ग्रहस्थाश्रम कर्म को छोड़ दिया छोड़ने के बाद में फिर ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त किया ऐसा दिखता है तो याज्ञवल्क्यदि ऋषि भी ब्रह्मविदाम जो ब्रह्मवेता थे याज्ञवल्यादि ऋषि ब्रह्मवेता थे ऐसे ब्रह्म वेता राजकी अर्मनिष्ठत्व न कर्मनिष्ठत्व कर्मनिष्ठत्व नहीं दिखाई पड़ रहा अकर्मनिष्ठत्म इसके लिए उन्होंने वहां कहा अमृतत्वी उज्ञ वल विजहारा पत्नी को उपदेश दिया उपदेश करने के बाद में अब इतना ही अमृतत्व का साधन है ऐसा कह करके याज्ञ बल क्यों विजहारा ऐसे कहा करने के बाद में विजहारा सब कुछ छोड़ करके चला गया सन्यास ले लिया तो इसका मतलब वो कर्म को साथ में रखा तो वहीं वही रहना चाहिए सन्यास लेने क्या आवश्यकता ले ले तो ले है तो इसका ऐसे के लिए, इस प्रकार साधन के लिए संन्यास आवश्यक है वहां कर्म साथ में नहीं रहता है कर्म के साथ अंगांगी भाव कुछ भी नहीं है इत्यादि श्रुद्ध अब जो है यहां फिर उन्होंने और एक दृष्टांत दिया था कहीं के राजा का दृष्टान्त दिया था अश्व का तो उसी में कहते हैं यक्षमाणो वही भगवंतो अहम अस्मी इत लिंग दर्शनम वैश्वानंद विद्या वहां जो राजा कहता है ना हम तो यजन करने जा रहे हैं आप लोग यहां रहिए तो उद्धालका ऋषि उनसे वैश्वानर विद्या के विषय में प्रश्न करने जाते हैं और फिर जब वो पहुंचते हैं तो एक क्षे माणो अब दो हम अस्मी इत्यादि का करके उनको स्वागत करते हैं आप यहां रहिए हम यजन करने जा रहे हैं पूर्व आदि ने कहा ऐसे इतने विद्वान राजा और वो यजन कर रहा है इससे ये कर्म के साथ संबंध है ऐसा उनका उदाहरण था कि कहते ये जो उदाहरण आपने दर्शाया है ये तो वैश्वानंद विद्या का विषय है ब्रह्म विद्या का विषय नहीं वैश्वानंद विद्या ब्रह्म विद्या के निकट है तो भी ये उपासना के विषय में है तो उपासना तो कर्म के साथ संबंध करता इसलिए वो वैश्वान विद्या के उपासक होने पर भी राजा यज्ञ किया ये तो ठीक ही है लेकिन जहां ब्रह्म विद्या की बात है आज्ञ वल के आदि के विषय में वहां तो त्याग किया ऐसा दिखाई पड़ता इसलिए दोनों में अंदर है दोनों का एक नहीं माना जा सकता हाँ क्योंकि संभव दिखा सोपाधिकम ब्रह्म विद्यायाम कर्म साहित्य दर्शनम यह तो संभव ही है ये कई जगह आपको समझाया है पिछले पाद में भी समझाया है कि सोपाधिक जो ब्रह्म विद्या है उपाधि के साथ सोपाधिक ब्रह्म की उपासना करते हुए जो ब्रह्म ज्ञान का विषय है सोपाधिक ब्रह्म विद्या वो तो कर्म साहित्य दर्शनम उसके साथ कर्म का संबंध देखा गया यानी सोपाधिक उपासनाएं जितने भी है उनको साथ कर्म हो सकता कर्म के साथ समन्वय हो सकता है ये तो ईशावासी आदि मंत्र में सब जगह बोला है वो कर्म भी करते हैं उपासना भी करते हैं ये उपासना में सगुन उपासना में है साकार उपासना में इसमें सब ये हो सकता है, है। न तो अत्र कर्मांगत्व थी वहां कर्म है इससे यहां भी कर्म होगा हो ऐसा नहीं शुद्ध ब्रह्म विद्या में कर्म नहीं है अब यहां ब्रह्म विद्या को दो प्रकार में बताया पहले जो वण ब्रह्म के विषय में कहा वो भी ब्रह्म विद्या ही कहा कि सवुण ब्रह्म विद्या होगी और ये निर्गुण ब्रह्म विद्या जो शुद्ध ब्रह्म विद्या है जो तो वाक्य का विषय है वो उसमें तो कर्मांगत्व तो नहीं है वो तो कर्म परित्याग करने के बाद ही होता है क्यों प्रकरण आदि अभाव कारण यह है कि शुद्ध ब्रह्म विद्या को कर्मांग मानने के लिए प्रकरण आदि कोई प्रमाण नहीं मिलता और विनियोग विधि सिद्ध नहीं हो सकती है इसीलिए कर्मांगत्व सिद्ध नहीं होता है ऐसा ही यहां निश्चय होता है आपका तर्क यहां काम नहीं करता यह कहा ठीका में देखिए इसकी द्वितीय पंक्ति में कहा ये याज्ञ बल के आदि नाम अपनी ब्रह्म विदाम कर्म निष्ठत्व तो याज्ञ बल के आदि शब्द से शुक आदायो गृह्यंते हां शुक ब्रह्मर्षि है हमारे पास व्यास जी के पुत्र है लेकिन उन्होंने कर्म का अवलंबन नहीं किया बिना कर्म से ही आ, सीधा ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए अगर यहां ब्रह्मज्ञानी थे और ब्रह्मज्ञानी होने के कारण ही आ, वे सभी के साथ सभी चराचरों के साथ एकत्व के प्राप्त एकत्व को प्राप्त किया और आ, जब व्यास जी उनको ढूंढने लगे तो उनके उनको बुलाते हुए सुखदेव सुखदेव ऐसा बुलाते हुए ढूंढते गए तो वृक्ष लता दी उसके उत्तर देने लग गया ऐसा है न सुख ब्रह्म को ऐसा भाव था और वो बिल्कुल विरक्त हो करके जो जो विरक्त साधुओं का होता है ऐसे ही भाव से वो घर से निकल गए थे व्यास जी तो ये चाहते थे सुख ऋषि ग्रस्त बन जाए और अपनी परंपरा आगे चलाएं, लेकिन वो नहीं चाहते हम प्रवचन दम अनुबेदेद कृत्यम दाक्षायण विरा भागवत में का तो वो प्रवचन करने के लिए यानी प्रव, प्रवराज करने के लिए निकल गए तो ऐसा वहां आता है तो सुखदेव ऋषि के बारे में तो ज्ञात ही है कि वो अकर्मनिष्ठ थे और सनकाद ऋषि पहले से ही मानस पुत्र है ब्रह्मा के मानस पुत्र है सनका दृषि ये भी ग्रस्त नहीं थे कोई अब वो भी सब छोड़ छाड़ करके वैसे ही निकल गए अब वो निकलने के बाद ही बात में ब्रह्मा जी ने देखा कि इनके द्वारा तो ये जगत का हित तो नहीं होगा ये तो जाके तपस्या करने बैठेंगे अब बाकी जगत का हित तो कौन करेगा इसके लिए फिर उन्होंने प्रजापति आदियों को अन्यों को फिर निर्माण किया ऐसा है तो ऐसे है बहुत सारे दृष्टान्त तो मिलते हैं इसलिए कथम थे शाम ये जो पूछिए तो वो कर्मनिष्ठा नहीं है ऐसा कहा उभयधा लिंग दर्शने संशयमाश्ञा परीय लिंगा अन्य था सिद्धि अब केवल दोनों प्रकार से लिंग प्रमाण मिलता है एक तो याज्ञवल्किया ऋषि गृहस्थ रहते हुए ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त किए और यहां बहुत अन्य ऋषियां हैं जो गृहस्थ नहीं होते हुए कर्म का संबंध नहीं करते हुए ब्रह्मज्ञानी है तो दोनों दृष्टान्त मिलने से क्या करना चाहिए बोलते हैं आपके जो दृष्टांतों में देख लीजिए अब आगे जाकर के आपको मालूम हो जाएगा याज्ञवल के ने, ने कर्म को त्यागा है और जो कैके और राजा अश्वपति की जो कथा है उसमें तो वो वैश्वान विद्या के विषय में है अन्य विद्या विषयक है ब्रह्म विद्या विषयक नहीं है तत्राभि विद्यात्वाद न कर्म साहित्यम अन्यथा ब्रह्म विद्याम अभी तत्प्रसंगाद इसमें भी विद्या होने से कर्म साहित्य नहीं होगा तो यदि ऐसा कर्म साहित्य होगा तो ब्रह्म विद्या में भी हो जाएगी ऐसे कहने पर कहते हैं कि वो सोपाधिक ब्रह्म विद्या के विषय हो तो वहां कर्म साहित्य रह सकता तो वहां तो कर्म के सहित भी कभी होता है कर्म के बाद भी होता है कर्म का संबंध रहता है कोई कर्म करता हो अभी कर सकता है इस सोपाधिक उपासनाओं में ऐसा रहेगा इसमें तो संशय है नहीं में नहीं रहता शुद्ध ब्रह्म में नहीं रहता है तरह वैश्वान स्वातंत्र कर्मां, कर्मांगत्व अंगीकारा तब तो वैश्वान विद्या में स्वतंत्र फल नहीं होगा यदि कर्मांग अंगीकार करेंगे तो कर्म के सहित रहेगा ऐसी शज्ञा होने पर कहते हैं न तू ऐसी बात नहीं है न तो अत्र वो कर्म नहीं है कर्म साहित कार्य करता है इसका मतलब कर्म का अंग बनेगा ऐसा बा, ऐसी बात नहीं है तो गोदोहन गोदोहनादिवत पहले कहा था इस प्रकार से है अब वो कर्म करने के बाद में करता है इतना ही वहां समझना चाहिए कर्म का अंग बन गया ऐसा नहीं कर्म के विधान में यह आ गया ऐसा नहीं है और इस ब्रह्मा वैश्वानंद विद्या को न करने से कर्महीन हो जाएगा कर्म का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा ऐसी बात भी नहीं इसलिए वो कर्मांग भी नहीं। साक्षा कर्मा विनी यदा कर्म दृश्यते न तत्म कर्म तदि चोदनालक्षण तम अभिमा चोदनाभा कथिद अवर्तनमें तदात्र भाव प्रश्नोता है कुरियादर्षुक संग्रह ऐसे गीता में भी कहा है। कि ज्ञानी को भी कर्म करता रहना चाहिए संग्रह के उद्देश्य से कुयाद विद्वान् तदाता चिकीर्षु लोक संग्रह लोक संग्रह करने की इच्छा से विद्वान को भी कर्म करता रहना चाहिए नहीं तो लोक संग्रह नहीं होगा जैसे भगवान ने किया नमे ना वर्ता न मे पाथास्थ कर्तव्यं त्रिषु लोकेशुन नावाप्तम वाप्त वर्त एव कर्मा यदि हम न वर्तेयम जाता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थसर्वशा ये सब कहने के बाद में भगवान ने कहा कि मुझे तो कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है कोई कर्तव्य या कर्तव्य मेरे लिए नहीं है किंतु मैं फिर भी कर्म करता रहता हूं इसलिए कि वो लोक संग्रह हो जाए यदि मैं इसका अनुष्ठान नहीं करूंगा वो गलत रास्ते में सारे लोग गलत रास्ते में चले जाएंगे और कर्म का अनुष्ठान नहीं करेंगे क्योंकि कर्म का अनुष्ठान करो साधन के अनुष्ठान करने के लिए बहुत प्रेरणा की आवश्यकता होती है और श्रेष्ठ पुरुषों से यदि प्रेरणा नहीं मिलती है तो लोग उसका अनुष्ठान नहीं करेंगे तो आ, वो परंपरा बंद हो जाएगी तो फिर किसी को कोई प्रयोजन नहीं आएगा इस उद्देश्य से ज्ञान होने के बाद भी अवतार पुरुष होने के बाद भी हम भी कर्म करता रहते मैंने भगवान ने कहा हम भी कर्म करते हैं तो हमें देकर के आप कर्म करो ये उनका कहने का कारण है तो इस प्रकार से कहा है तो अब ऐसे ब्रह्मवेता अभी कर्म करता है तो उसका क्या अर्थ है तब तो कहते है ये शांत जब ब्रह्मविधान अभी कर्म दृश्य जिन ब्रह्मवेताओं का कर्म दिखाई पड़ता है जैसे शंकराचार्य जी भगवान है वो ब्रह्मवेता है कर्म किया बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं और कोई कर्म नहीं भी किया है। जैसे सुखदेव आदि तो नहीं किया और किसी ने किया किसी ने नहीं किया कोई गुरु ने किया शिष्य ने नहीं किया कभी शिष्य गुरु नहीं किया और शिष्य किया ऐसा भी है कई प्रकार से दिखते हैं तो ब्रह्मवेता कोई कर्म करते भी है कोई नहीं करते भी है इसका मतलब ब्रह्म वे, उनके ब्रह्म ज्ञान में कोई अंदर नहीं होता है तो कहते हैं कि ये जो ब्रह्मविधा में कर्म दृश्य दे ये जो है ना तेषाम कर्म ना वो उनका कर्म ऐसा नहीं माना जाता अब वो वो अपने कर्तृत्व आदि भाव से संबंध नहीं करता है जो कर्म करना है जो हो रहा है उसको होने देता और निष्काम भाव से निर्म भाव से निरहंगार भाव से वो कर्म में लग जाते हैं इसलिए भगवान ने अर्जुन को भी यही हुआ था कि आप निर्म भूतवा निर्मम होकर के निरहंगार होकर के कर्म करो यही तो बोला उन्होंने तो ये निर्मम और अहंगार निरहंगार होकर के कर्म करेंगे तो वो कर्म आपका बंधन का कारण नहीं बने लेकिन निर्मम और निरहंगार होकर के निराभिमान होकर कर्म कैसा करना है इसको तो सीखना पड़ेगा शास्त्र से अध्ययन करके फिर किस विधा से उसका चिंतन करना है कैसे धारणा करना है कैसे निश्चय करना है ये सीखना पड़ेगा उसके बाद ही होगा लेकिन ऐसा कर्म उनका होता है देखने के लिए कर्म है और बहुत तत्पर होकर के कर्म करता है ऐसा दिखता है। देखने पर तो लगता है कि इनको बहुत आसक्ति है कर्म के ऊपर ऐसा दिखता है लेकिन वो कर्म आसक्त नहीं होता अनासक्त होता अनासक्त कर्म होता है इसलिए आप कुछ भी करो तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए न कर्मा कर्म का स्वाभाविक फल उसमें नहीं होता जो कर्म करने के बाद जो पुण्य भाव फल होना चाहिए वो नहीं होता है क्योंकि पुण्य भाव आदि फल लाने वाला जो अहम हम अभिमान ही होता है जो जीवत्व तो अभिमान है परिच्छ तो अभिमान है ईश्वर को आ, अपने को ईश्वर से अलग मानता है सारे चराचर तर, अन्य प्राणियों से अलग मानता है मैं एक व्यक्ति हूं मुझे ये कर्म है मुझे फल चाहिए ऐसा ऐसा भाव जिसको होगा उसका कर्म होता है वो कर्म का बंधन कारण होगा नहीं तो नहीं होगा ऐसा तो कर्म का बंधन कारण नहीं होता है। क्या का किया हेलो वो तो अग्निहोत्र कर्म कैसे करेगा वो तो शादीशुदा नहीं था अग्निहोत्र तो विवाह तो के बाद होता हाँ वो नहीं किया वो तो ब्रह्मचर्य से किया और बाकी तो कर्म किया लोक संग्रह के लिए कर्म किया बहुत सारे मठ बनाए ये बनाए वो बनाए अब अग्निगोत्र कैसे करेगी वो तो विवाह के पास होता है नहीं नहीं वो कैसे करेंगे नहीं करेंगे नहीं किया वो प्रश्न ही नहीं है वो जो जो विवाह करते हैं उसके बाद ही होता है जो तो सन्यासी होगा तो अग्निगोत्र का ऐसे नहीं करे तद्धि चोदना लक्षणम ये जो कर्म है जिस कर्म की हम बात कर रहे हैं सफल कर्म होता है काम्य कर्म ये तो चोदना से प्राप्त होता है और उनको चोदना नहीं होती है क्यों कारण बता रहे तेषाम अहम अमा अभिमान अभावेन ये कारण है उनको अहम अमा अभिमान नहीं रहता है अब अहम अमा अभिमान कभी आप त्याग सकते हैं तब वो स्थिति में पहुंच सकता है ऐसा नहीं कि ये सुन लिया कर्म करने से नहीं बोला हम ब्रह्मचारी जैसा कर्म करेंगे ऐसा बोलना अलग है ब्रह्मचारी जैसा कर्म करने के लिए पहले आहम अभिमा तोड़ना पड़ेगा तब होता है वो अभिमान रह करके आपको छोटी छोटी बात में तो इतना बड़ा कुछ लगता है तो फिर आप बहुत अभिमान करते रहते हैं फिर उसी पर जो है दुखी होते रहते हैं फिर आप ब्रह्मचारी जैसे कर्म करेंगे सोचेंगे नहीं होता है ऐसा नहीं होता है वो उसी से बाहर होता है वो बाहर होने के बाद में ये होता है वो तत्व के ऊपर दृष्टि रहती है बाकी तो जो हो रहा है हो रहा है ऐसा करके होता है लेकिन करेगा तो वो पूरा अच्छा तरह करेगा अच्छी तरह करेगा भगवान ने जैसा किया सब कुछ बढ़िया ढंग से करेगा और जो जो आचार्य अभी शंकराचार्य जी देखिए और अन्य आचार्य जितने भी आए उन्होंने सभी को सभी को लेकर के कर्म किया है तो सभी को लेकर जब कर्म करते हैं तो वो पूरे तन्मयदा से करते हैं राष्ट्र की रक्षा के लिए भी कर्म करते हैं धर्म की रक्षा के लिए कर्म करते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था की रक्षा के लिए कर्म करते हैं पुरुषार्थों को लोगों को सिखाने के लिए कर्म करते हैं और लोगों को एक साथ करने के लिए कर्म करते हैं किसी का रोग निवारण के लिए भी कर्म करते हैं जब बहुत कुछ होता है तो ये सब कुछ करते हैं किंतु वो उसी के साथ उनको अहम मामा अभिमान नहीं रहता है उन उनसे ऐसा कर्म हो पाता है अहम मामा अभिमान जैसा रहेंगे फिर आपको आप जो भी कर्म ऐसे नकल करके करेंगे तो उसका बंधन आपको होगा बंधन में फंसेगा क्यों आपको वो बोलने से दुख होता है अब दुख होता है पीड़ा होती है फिर अभिमान होता है फिर सारे होता है मन विक्षिप्त होता है तो फिर कैसे होता है वैसा फल फल के बिना फल संबंध है फल के बिना नहीं किया आपने वो फल चाहता है। कम से कम कुछ और फल ना हो तो भी स्तुति चाहते हैं ये वो हमने अच्छा किया तो अच्छा बोला बहुत बढ़िया है सभी मिल करके हमको स्तुति किया ये तो चाहते है कारण बताया क्या देखिए हम ममा अभिमान अभाव चोदना अभाव या मामा अभिमान रहित होने से चौदह फिर उनका विधि काम नहीं न विधि तब उनके लिए होता है अब निष्काम कर्म का भी यह लक्षण है यदि हम अभिमान रहित हो गया तो आपको कोई निंदा किया कोई स्तुति किया आपने कर्म अच्छा किया तो कोई अच्छा बोल दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कोई बुरा बोल दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि अहम अभिमान रहित हो गया और निष्काम भाव तब आ गया और निष्काम भाव से कर्म करना मतलब केवल पैसा लिए बिना कर्म करता आजकल ऐसे समझते हैं जो पैसा लिया नहीं तनख्वाह वगैरह लिया नहीं ऐसे कर्म करता उसको निष्काम कर्म बोल देते हैं ऐसा नहीं निष्काम कर्म का तो मुख्य तो वो नहीं है मुख्य तो ये है अहम अम अभिमान रहित तो हो जाए पैसा नहीं लेते हुए कर्म करना सेवा भाव में करना वो ठीक है लेकिन उसका फल अन्य फल की इच्छा रहती है अहम अम अभिमान की इच्छा तो रहती है मुझे सब सम्मान करें मेरा नाम हो मेरी ख्याति हो और मेरे मुझे सब लोग स्तुति करें आदर करें ये तो रहता ही है ऐसा भी नहीं है तो तब फिर कैसे कर्म करते हैं तो कर्म होता कैसे बोलते कथंजित अनुवर्तनम अभी तथा आभाष मात्र भावा वो कैसे भी करते हैं वो कैसे करते हैं ये स्पष्ट नहीं कहा जाता अहम हम अभिमान रही होकर के भी वो कर्म करते रहते तो कथंजित अनुवर्तनम जो कर्म संप्रदाय कर्म की प्रक्रिया उसका अनुवर्तन करते हैं और वो तदाभास मात्र कर्म जैसा दिखता है लेकिन अन्य जैसा कर्म करते हैं वैसा कर्म नहीं अज्ञानी किसी को आ, किसी पर गुस्सा होता है कुछ बोलता है तो अज्ञानी बोलना और ज्ञानी बोलने में अंदर होता है ज्ञानी भी बोलेगा कुछ लेकिन वो अज्ञानी बोलना जैसा नहीं होता अब वो ज्ञानी का अज्ञानी का अंदर होता है ज्ञानी भी सोएगा लेकिन अज्ञानी का सोना न्यायी का सोने में अंदर होता है और सब कुछ ऐसे होता है हंसेगा यानी भी हंसता है और हंसेगा तो वो जो दूसरा हंसता है उसके हंसने जैसा नहीं होता अलग होता है क्योंकि उनके उनके अंदर की दृष्टि भी वैसे हो दृष्टि बदल जाती तो सब कुछ करेगा जो अन्य करता है वो ऐसा सब कुछ करेगा खाएगा पिएगा सब करेगा इसका अर्थ ये नहीं कि वो जैसा अज्ञानी कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं उसका जैसा दिखता है ऐसा नहीं होता क्योंकि उसके अंदर से वो दूसरा भाव में पहुंचा हुआ है तब आपको ऐसा दिखता है उस, उस स्थिति में उनके लिए आत्मा को छोड़कर के और कोई नहीं है उस भाव में पहुंचा हुआ है आजाद स्थिति में पहुंच गया तब वो कर्म आभास जैसा दिखता है इसलिए उसको लेकर के इतना चिंता करने की जरूरत नहीं कि ब्रह्मच्ञानी कर्म क्यों कर रहे हैं कोई ब्रह्मज्ञानी किया कोई नहीं किया कोई तो ज्ञान प्राप्त करके गुफा में बैठ करके तपस्या ही करते रहे आंग बंद करके किसी को कुछ उपदेश तक नहीं दिया मौन खोला ही नहीं ऐसा है तो ऐसा भी है आ, वो कुछ किया नहीं उनको करने की आवश्यकता नहीं, नहीं किया वो भोजन भी नहीं किया पानी भी नहीं पिया और बोला भी नहीं किसी को कुछ किया भी नहीं ऐसा भी होता है ऐसे भी बहुत सारे जानी हुए और कोई तो सब कुछ आचरण करते हुए दिखाया कि ऐसा होना चाहिए अब ये भी जानिए ये भी जानी दोनों जानिए ऐसा होता है इसीलिए इसमें इस पर तो और आगे चर्चा तो इसी विषय में आएगा परोक्त हम श्रुदी मनुद्यारत्व रहे अब एक श्रुदी का प्रमाण दिया था श्रुदेह तत्देह ऐसा सूत्र आया था कि तछ्रुदेह आचार्य दर्शनाथ के बाद में तत् अब क्रम से उत्तर दे रहे जो जो तर्क उन्होंने दिया आपको लेगा वो सही है ना अब उसका उत्तर देना पड़ेगा नहीं तो सारे शास्त्र का प्रमाण दिया अब उसमें क्या कहा था कि यदेव विद्य करोदी श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीरवत्तरम भवति ऐसा श्रुति को दिया उसका अर्थ ये दिया कि ये विद्या के द्वारा विद्या के साथ में जो कर्म का अनुष्ठान करता है उसको अधिक फल प्राप्त होता है ऐसा दिया था तो विद्या और कर्म का संबंध दिखाया तो यदेव विद्या श्रद्धया उपनिषदा करोति तत् वीरवत्तरम भवती तो उसमें वीर अधिक वीर होता है अब उसका क्या अर्थ है बोलते ये तो कोई और विषय है ये असार्वत्रिकी, असार्वत्रिकी। सर्वत्र भवति इति सार्वत्रिकी ये विद्या स्त्रीलिंग है इसलिए सार्वत्रिकी बना न सार्वत्रिकी असार्वत्रिकी ये जो यदेव विद्या करोदी इत्यादि जो वाक्य है ना ये सर्वत्र नहीं है वहां जो विद्या कही गई है उस विद्या के विषय में एक विशेष विद्या के विषय में है वहां प्रसंग में उद्गी विद्या चल रही है प्रथम खंड से लेकर के उद्गी विद्या है तो उद्गी विद्या के विषय में ये कहा गया है ये ब्रह्म विद्या के विषय में है ही नहीं क्यों अन्य विद्या के विषय में कहा विद्या शब्द वहां आ गया इतने देखकर के आपको ब्रह्म विद्या दिखता है पड़े नहीं है तो ब्रह्म विद्या भी है कहीं लेकिन यहां ब्रह्म विद्या नहीं ये विद्या मन उपासना वहां उद्दीत उपासना इसलिए यदे वह विद्या करोदी ऐसा श्रुति न सर्व विद्या विषया यदे विद्या करो दी ये जो श्रुति है यह प्रकरण से सर्व विद्या विषय नहीं है प्रकृत विद्या अभिसंबंधा प्रकृत जो विद्या है प्रकरण में जो विद्या है उसके साथ उसका संबंध है क्या है प्रकृत विद्या वहां चांदो की उपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम खंड में देखिए उद्गी विद्या इत्यत्र यही वहां आरंभ किया था इसी विषय पे वहां चर्चा चलते हुए आगे जाकर के आ, उसमें दशमा मंत्र में ये कहा पहले खंड में दसम मंत्र दसम वाक्य है वहां तो उसी में ऐसा कहा तो इसलिए उसके साथ संबंध है इसका तो उपासना जो करेगा और उस उपासना का रहस्य ज्ञान श्रद्धा के साथ उपनिषद के साथ यानी रहस्य विद्या के साथ करेगा तो उस उद्गी जो उपासना है वो बहुत फलवत्तर होगा और उद्गी उदगीत कहाँ है उदगीत तो कर्म के साथ संबंध करता है तो वो कर्म में इस प्रकार से अधिक फल प्राप्त क्योंकि कर्म के साथ आपने उदगी उपासना भी की तो उस प्रकार फल प्राप्त तो हो इतना ही वो कहता है बाकी ब्रह्म विद्या के साथ उसका संबंध है, उपनिषद शब्द भी है वहां श्रद्धा उपनिषदा विद्या श्रद्धा उपनिषदा ये सबका लेकिन वहां वो उसका संबंध नहीं है अब और आगे जाकर के उन्होंने जो कहा है उसके विषय में आ, विद्या समन्वयरंभ कहा समन्वरंभणात् सूत्र था अब समन्वयरंभण के विषय में दो बातें यहां कहेंगे विभाग शतव कहते आपने कहा कि इस शरीर से अलग शरीर जब लोग में यात्रा करेंगे तो इस शरीर से निकलते वत तम विद्या कर्मणि समन्वय भेदे पूर्व प्रज्ञा च तो विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा ये तीनों साथ में जाते हैं ऐसा सुधी गलती है तो इसमें विद्या और कर्म दोनों को लिया गया तो विद्या मैंने उपासना है और ब्रह्म विद्या जो भी विद्या है सारी विद्याएं आ गई और कर्म भी शहीद है तो फल देने के लिए भी विद्या और कर्म को साथ में जाना पड़ता है इसका क्या अर्थ है तो यहां में विद्या और कर्म साथ में रहा यही तो अर्थ हुआ ऐसा लिंग दर्शन करके लक्षण कहा उन्होंने समन्वय लेकर के तो उसी में कहते हैं, ये देखो इसमें थोड़ा आपको विचार करना पड़ेगा यहां कहा प्रकरण आया है विद्या कर्मणि समन्वय कहां आया उसका क्या तात्पर्य है आगे पीछे देखना पड़ेगा तो विभाग वहां विभाग करके बोला है तीनों का मान अथा कामय ऐसा विभाग किया जो कामना के साथ में इस शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए जाता है उसके साथ विद्या कर्मणि समन्वय पूर्व प्रच्ना जाती है ये शरीर में काम किया कर्म किया उसको लेकर आगे जाना है अब उसके साथ वो जाएगा और अथा कामयम जो कामना नहीं रहता है जो मुक्षु है जो ज्ञानी है तो उसको क्या है तो आधा अकामो न अथ काम यो ब्रह्म अनिष्का ऐसा वाक्यता उसके लिए ये नहीं कहा कि उसके साथ विद्या कर्मणि समन्वय पूर्व प्रज्ञाता वो कहा जाना है वो तो कामयमान नहीं है उसका सारा विशेषण दिया अथा कामय अकाम कामना नहीं है कामना समाप्त तो हो गया निष्काम जितनी कामना पहले थी वो भी सब निकल गई है कामना अभी है ही नहीं और पहले कुछ कामनाएं थी अब वो भी निष्काम हो गया निष्काम हो गया निकल गया अब कामना नहीं है तो अकामा, निष्काम आप ताम इतना विशेषण दिया हो। वो अकाम है निष्काम है आप है आत्म है ये चार विशेषण है उसके पास तो वो अपना सारे कामनाओं को प्राप्त कर दिया आपता काम जिसने सारे कामनाओं को प्राप्त कर लिया अब वो उनको ये सब लेके भंडार बैग लेके जाने क्या जरूरत है हो गया नहीं? वो छोड़ देता है यहाँ अब वो सारे भांड को यहां छोड़ देता है क्यों तो अब कुछ लेके जाना नहीं है ना अब वो जा रहे है वो बस अब वो उसके साथ एक और कहीं जाना भी नहीं है वो जाना है तो वैसे जा रहे अब जैसा वो कोई को जो मरने के लिए जाएगा वो मरने के लिए जाने वाले सारे वैक्सीन ले सब लेकर के सब तैयार होकर के बचने के लिए दवाई लेकर के अर दर्द के लिए पेट दर्द के लिए दवाई लेकर थोड़ी जाएगी उसको जाएगा तो जाएगा ऐसे तो तो ही होता है इसीलिए वो वो है उसको है ही नहीं कुछ कामना अभी है नहीं आगे जाके कुछ प्राप्त करेंगे इच्छा इस नहीं इसीलिए वो आपका काम है क्यों आपका काम है आपका काम कैसा हो गया बोले सारे कामना को प्राप्त कर दिया नहीं बोले आत्मा काम है इसीलिए वो आपका काम वो आत्मा को ही चाहता है आत्मा से अधरिक्त और किसी को नहीं चाहता है तो ये परस्पर हेदेमत भी है वो आत्म काम है इसलिए आप तक काम हो गया काम ही हो गया तो निष्काम हो गया निष्काम हो, हो गया तो अकाम हो गया क्योंकि तो है ही नहीं काम ऐसा इधर से उधर जाओ तो वैसे अकाम है निष्काम है आपका काम है आत्मा है अकाम क्यों है क्योंकि वो निष्काम है निष्काम क्यों है क्योंकि आप तक आम है आप तक काम क्यों गए आत्मा काम है इसीलिए ऐसा है इसीलिए वो उसके बारे में आपने कहीं प्रसंग का वो तो आगे पीछे का पंक्ति छोड़ दिया और बीच में से ले ऐसे ही ये विवाद करने वाले ऐसे करते है वो आपको आगे पीछे का बताएंगे नहीं वो उनके लिए जो चाहिए वो उतना वहां से काट करके निकालेंगे गटन पेस्ट फिर वहां से यहाँ पेस्ट करके आपको बोल देंगे ये ये ही है। इतना ही है वहां अब आपने तो ग्रंथ देखा नहीं ब्रदार आगे पीछे देखा नहीं तो आप सोचेंगे ये जो बोल रहे सही बोल रहे अब बाकी लेके बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा ऐसे सोच करके फंस जाएंगे वो तो आगे पीछे की कथा नहीं देखते तो अब वो प्रसंग एक ही मंत्र का है सब ये जो सब बातें एक ही मंत्र में इसलिए विभाग करना है चाहिए कहा तो विभाग मतलब कैसे करें तो शादावत, जैसा कहा सौ रुपया दिया आपके हाथ में बोला कि दो व्यक्ति खड़ा है सौ रुपया दिया तो दोनों को दे दो बोला तो आप क्या करेंगे पचास पचास दे देंगे एक ही सौ रुपया है आपके पास अलग अलग करके दे देंगे ऐसा ही यहाँ अलग अलग है अकाम के लिए अलग है और सकाम के लिए अलग है तो जो सकाम होगा, उसके साथ तो विद्या जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वो चाहता है, वो जो कुछ हमने कर्म किया वो सब हमारे साथ आ जाए और हमारे अंतिम समय को वहां तक ये सब काम करे ऐसा वो सोचता है जानता है इसलिए उसके साथ जाता है वो निरा बीमारी नहीं है अपने कर्म करने के बाद में ये सब छोड़ो आपने जो भी पूर्व का सब छोड़ो बोलने से नहीं छोड़ता है अब सन्यास लेते समय सन्यास का नियम ये सारा छोड़ना पड़ेगा सब छोड़ करके तब सन्यास होता था अब वो नहीं छोड़ना था छोड़ना वो सब रख करके फिर सन्यास भी चाहते हैं ऐसा है ऐसा है तो अकाम नहीं होगा सकाम है तो जो किया है वो भी आपको साथ में चाहिए ना मदद के लिए ऐसा ये चाहता है सकाम व्यक्ति इसलिए उसके साथ में विद्या समन्वय भेदे पूर्व प्रच्न जाएगी और जाकर के जैसा जैसा कर्म फल है उसी प्रकार शरीर देगा फिर शरीर का आना जाना जो भी है वो चर्चा होगी प्रथम ये तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में तो उस प्रकार से सब होता है यदु यदि उक्त तम विद्या कर्मणी समन्वय दिवचन इतना समन्वर अस्वातंत्र विद्यालिंग तत् प्रत्युच्य जो आपने कहा था समन्चन आइए हाँ क्योंकि पूर्व उपनिषद वजन को लेकर के कह रहे हैं ये अन्यवादी के समान नहीं है ये मीमांसक है मीमांसक तो शास्त्र वजन लेकर के बात करता है। तो इसलिए अस्वातंत्र विद्या स्वतंत्र नहीं है कर्म भी चाहिए ऐसा दिखता तो उसके तत्प्रत्युच्च दे उसका उत्तर दिया जाता है विभाग अत्र द्रष्टव्य विद्या अन्यम पुरुषम अन्वार कर्म अन्य मिधि सदवत यहां विभाग समझना चाहिए कि विद्या अलग पुरुष को और कर्म अलग पुरुष जो कर्म किया उसको कर्म साथ में जाएगा और विद्या उपासना किया उसके साथ विद्या जाएगा जो कर्म उपासना दोनों किया उसके साथ दोनों जाए ऐसा है सदावत जैसे सौ सा, सा, के समान एक सौ का अर्थ क्या है कि यथा शदम आभ्याम दीयदाम दो व्यक्तियों को आभ्याम इन दोनों व्यक्तियों को सौ रुपया दे दो ऐसा कहा दियताम दियताम यह कौन सा रुपये ये दियता कौन सी धातु रही नहीं है तो सदम आभ्याम दीयताम ये जो है ना दा दादू में कर्मणि रूप बना करके कर्मणि रूप का लोट लकार एक वचन है लभताम जैसा तो सदम आभ्याम दीयताम दोनों को दे दो ये भाषा में प्रयोग करते हैं इत्युक्ते इस प्रकार कहने पर किसी को सौ रुपया देकर के कहा ये दोनों को दे दो बोला तो वो क्या करता है पंचाशत एगस में पंचाशत एग्स में वो हिसाब जानता है पचास पचास एक एक को दे देता ऐसा ही यहां भी होता है हाँ अलग अलग के लिए है ये नमन्वरंभ वचन मुमुक्षु विषयम अब ये जो समन्वयचन है ना विद्या कर्मणी समन्वय पूर्व प्रज्ञाता ये तो कर्मी के लिए और उपासक के लिए कर्म उपासना दोनों मिलके जिसने किया उसके लिए और मुमुक्ष के विषय में नहीं है मुमुक्ष तो नहीं चाहता उनको तो कर्म भी नहीं चाहिए उपासना भी नहीं चाहिए फल नहीं चाहिए क्यों नु काम संसारी विषयस्त उपसंह ये नु कामान ऐसा करके वहां संसारी विषय का किया वो वहां एक मंत्र सक सह कर्मणे दी लिंग मनोयस्य य निषितमस्या कर्म व कर्म वतंजेह क्यय ये एक श्लोक विधिया कि जब इस शरीर से कामी निकल जाता है तो उसी के साथ में कर्म चिपक जाता है तदेव सक्त सह कर्मणे वो सक्त व्यक्ति या आसक्त व्यक्ति है उसको कर्म के साथ ही जाना पड़ता है कर्मणा सह ए थी कर्म के साथ जाता है और जाकर के क्या करता है लिंगम मनो यत्र निश्चित और उसके मन में जो कामना रही है उस शरीर को ये सूक्ष्म शरीर जा करके प्राप्त करता वो तो देवदा शरीर चाहता है तो वहां जाएगा और अन्य शरीर में वहां जाएगा लिंगम मनो यत्र निक्षिप्तमस् मन जहां निषिप्त था मन जहां लगा हुआ था उसी को प्राप्त करता है तो उसके लिए तो उसके पास कर्म चाहिए इस प्रकार से प्राप्य अंधक कर्मणस्त और उस कर्म को पूरा प्राप्त करके प्राप्य अंत जब कर्म पूरा हो गया और उसके बाद में फिर वापस आता ये करो क्यम फिर बाद में इधर आकर के फिर उसी का अनुसरण करता है। और जो कुछ इधर किया उसको वहां जाता ऐसे वहां चर्चा है और उसके बाद में ये आया है। लोगात कर्मना का मयमान ऐसा कहा तस्मादात पुनरेति अस्मय लोकाय कर्मणा और वहां भोग करने के बाद में हो क्या समाप्त और वहां से लोकात फिर लोक से नीचे आ जाएगा किसके लिए इस लोग के लिए आएगा असमय लोग आया कर्मण वो कर्म करने के लिए फिर इधर आएगा और ऐसे यहां से आएगा फिर वहां यहां से फिर जाएगा ये तीनू कामयान यहां तक कामयमान की बात है और उसके बाद में अथ अकायमान अथवा तो आगे कहा इसलिए अथ अकामयमानीचा भुमुक्ष पृथक उपक्रमणाथ और भुमुक्षों के लिए अलग करके कहा थक उपक्रमणा उपक्रमण आरंभ कर दिया त्र संसारी विषय विद्या विहिता और प्रतिषिधा च परिगृह देते संसारी के विषय में है ना संसारी जो जीव है ये कामयमान है कामयमान व्यक्ति के लिए विद्या भी है विद्या विहिता जो विहित विद्या है विहित उपासना करेंगे तो वो उसका फल प्राप्त होगा और निषिद्ध चिंतन करेंगे परिगृह निषिद्ध चिंतन करेंगे तो उसका भी फल प्राप्त होगा तो पुण्य भी होगा पाप भी होगा जो विहित करता है तो पुण्य होता है अच्छा होता है और निषिद्ध का आचरण करता है तो पाप होता है बुरा होता है विशेष भावा उसके लिए कोई विशेष नहीं है उसके मन में जो आया वह करता है कर्मा भी विहिदम प्रतिषिद्धम जा और कर्म भी विहित प्रतिषिद्ध दो होता है यथा प्राप्त अनुवादित जैसे प्राप्त है उसी के अनुसार वो कभी निषिद्ध कर्म भी करता है विहिध कर्म भी करता है कई बार मना करने पर भी वो करता है वो हित है आपको मना करते ऐसा मत करो बोलता है फिर भी वो करता है क्योंकि कर्म ऐसा है वो कर देता है एवं सदी अविभागे नीदम समन्वयरंभ वचनम अवकल्प इस प्रकार से अविभाग से यानी दोनों मिलाकर के भी ये समन्वरंभ वचन का कहा जा सकता है यानी दो व्याख्या किया पहले तो कहा ये समन्वय वचन में कर्म और विद्या को अलग करके दोनों का अलग अलग फल होगा ऐसा कहा और दूसरा दूसरी व्याख्या में कहा कि विद्या और कर्म ये दोनों विहित और प्रतिषिद्ध दोनों हैं, तो दोनों को भी साथ में लेकर के जाता है विहित और प्रतिषिध को भी साथ में लेकर के जाता है सारे कुछ जाता है फिर वासना भी जाती है पूर्व वासना ठीक है मैं देखिए ठीक दूसरी पंक्ति में कहा समन्वरंभ वचन से मुमुक्षु विषयत्व उपेत्या कर्म साहित्य न तदलिंगम विभागाद ये समन्वरंभ वचन सर्वसामान्य है ऐसा मान करके यानी मुमुक्षु अमुमुक्षु सभी के लिए हो सकता है ये मान करके उसमें कर्म साहित्य का विभाग ऐसा करके कहा विद्या और कर्म ऐसा विभाग करके एक व्याख्या की क्योंकि मुमुक्षु के लिए भी हो सकता है ऐसा करके लेकिन वास्तव में मुक्षु के लिए नहीं है मुमुक्षु के लिए तो अलग है इधानी अमुमुक्ष विषयत्वाद अविभागिना दूषण इत्यादि तो वास्तव में ये जो वाक्य है ये मुमुक्षु का विषय न मानने से भी अर्थ लग सकता है सभी के लिए माने ये भी ठीक है और ना माने तो भी चलेगा तो अविभाग होगा यानी दोनों कर्म और विहिता अविह मिल करके चले जाएगा ऊपर तस्मा विषयत्वे हेतुं हेतु ये मुमुक्षु का विषय नहीं करता है ये जो वाक्य है तम विद्या कर्मणि समन्वय पूर्व प्रज्ञा च ये जो वाक्य है ये मुमुक्षु को विषय नहीं करता इसके लिए और अथा इत्यादि अथा है का मैमान संसारी विषय तम विद्या इत्यादि वाक्य विद्याशब्दार्थ महा तो संसारी विषय के विषय में जो तम विद्या कर्मणि ये तम मन तत्व उसे लिया किसको लिया तो उसका विषय तो यही व्यक्ति है जो कामायवान व्यक्ति है उद्गी विषया विहिदा विद्या कहते हैं विद्या विहिदा अविता दो है कहा तो विहिदा विद्या है उद्गीतादि विषय उद्गी जितने भी विद्याओं के चर्चा होगी विहिदा विद्या है विद्या मनुपासना है और प्रतिषिद्धा च नग्न स्त्री और प्रतिषिद्ध नग्न स्त्री दर्शन आदि नग्न स्त्री का चिंतन करते रहना ये भी इसका ये तो प्रतिषेध किया ऐसा नहीं करना चाहिए तो ये करेंगे तो वो पाप होगा तथा भूत कर्म साहि तथा तथा विधेयक विद्या इस प्रकार कर्म में भी विहित कर्म है और अविहित कर्म है जिसको नहीं करने के लिए कहा वो करेंगे तो पाप होगा प्रकृति वाक्ये भी विद्या कर्मण अविशेष उपाधानी हे इस वाक्य में भी विद्या और कर्म को अविशेष रूप से दोनों का साथ में ले सकता है इसके लिए कहा कि यथा प्राप्त अनुवादित्व जैसा प्राप्त है जैसे विद्या और कर्म दोनों शास्त्रों में प्राप्त है उसको लेकर के कहा बस कोई विशेष करके नहीं कहा उक्ता अर्थवाक्य से संसारी विषय से फल इसीलिए ये संसारी का विषय होने से कभी भी ये मुख्यु के लिए नहीं है मुमुक्षु तो इससे अलग ही है उसके साथ विद्या कर्म जाएंगे ऐसा है नहीं अब जाएंगे तो भी क्या करेंगे मुमुक्षु है वो मोक्ष चाहता है वो तो स्वर्ग आदि चाहता नहीं तो उनको कहां जबरदस्ती जाके स्वर्ग में बिठाएंगे तो हो नहीं सकता और ऐसा ले जाने के लिए वहां बिठाता भी नहीं क्योंकि वहां कोई रिकमेंडेशन तो चलता नहीं आप कोई सिफारिश करेंगे वहां आप थोड़ा स्वर्ग ले जाओ ऐसा कहेंगे वो भी नहीं चलता अब जो कर्म किया है तो आपको लेके जाएंगे अब नहीं किया तो नहीं लेके जाएंगे अब नहीं करते हुए आपको कभी लेके जाने का कोई अवसर ही नहीं होता ऐसा है प्रश्न ही नहीं है उसका इसलिए मुमुक्षु तो स्वर्ग जाना नहीं चाहता अब उसको क्यों स्वर्ग लेके जाएंगे वो तो नहीं जाएंगे इसीलिए वो तो जाएंगे भी नहीं आएंगे भी नहीं वो तो यहां ब्रह्मसन ब्रह्म प्राप्त करता है ऐसा ही कहा यदि इस लोगों इस समय में इस शरीर में यदि प्राप्त नहीं होता बाद में क्रम मुक्ति हो जाएगी इतना तो कोता है क्रम मुक्ति के लिए वहां ब्रह्म जाएंगे वहां से फिर हो जाएंगे अब आगे कहा था येद तद्वदो विधानाद इति आता उत्तरम पठन और एक सूत्र में कहा था कि तद्वदो विधानाद अंत में कहा कि जो सभी ज्ञान को प्राप्त करता है ज्ञानी पुरुष है उनके लिए ही ये विधान किया गया है यानी उनके लिए ही ब्रह्म विद्या का विधान है और उनके लिए ही कर्म का विधान विद्वान कुरयात विद्वान होगा विद्वान को ही करना चाहिए करके कहा ना तो आचार्य गुला वेदम अधित्य आचार्य गुल से वेदादि का अध्ययन करके विद्वान हो करके समावर्तन करने के बाद में और वो कुटुंब में जाकर के फिर कर्म करने के लिए कहा तो ये तो पूरा बताया है कि वो यानी होगा तो भी उनको कर्म करना चाहे गृहस्थाश्रम में रहना चाहिए ऐसा कहा तो उसका उत्तर कहते आधा उत्तर पठ दी उसका उत्तर देते जो जो कहा है उसका उत्तर है अभी अध्ययन मात्रवत कहते हैं ये जो <Sapartcause> आचार्य गुलाद वेदमाधित्य इत्यादि जो वाक्य है ये केवल अध्ययन मात्र को सूचित करता इसमें यह नहीं कहा कि यह ब्रह्मज्ञानी हो गया उसके बाद में उनको कुंड में जाकर के कर्म करना चाहिए ऐसा नहीं कहा वो इतना ही कहा आचार्य वेदमाधित्य आचार्य से वेद का अध्ययन आचार्य कुल से वेद का अध्ययन करने के बाद में कुंड में जाकर के वहां न्यार्या, न्यार्या। न्यार्या कर्म करते हुए फिर रहना चाहिए इत्यादि कहा ये केवल अध्ययन मात्र का विधान करता है जो सामान्य विधि है अध्ययन के संबंध में स्वाध्याय यहा, जाकर के जो विधि होती है और स्वाध्याय करना ही चाहिए स्वाध्यामत आदि शब्द आता है तो ये सामान्य अध्ययन का विधान है और उसके बाद होता है उसके बाद तो उनको कौप में जाना चाहिए वहां विशेष नहीं कहा कि मुमुक्षु है क्या मुख्यु है, है कुछ नहीं कहा जो जो पढ़ करके अध्ययन करके आते हैं एजुकेटेड होता है तो उनको फिर इसके बाद ये करना चाहिए बस यही कहा है बाकी अब वो जो अध्ययन करके आया अब उसमें कोई क्या करना चाहता है कैसा करना चाहता वो फिर विशेष होता तो उसका हो तो है उसका निश्चय बाद में होगा ये सामान्य विधि है यदि आपको उसमें कोई विशेष नहीं हुआ है तो आप सामान्य रूप से ग्रस्त में चले जाना चाहिए ऐसे ही तो होता है आजकल भी ऐसे ही होते हैं तो गो अनादिकाल से वो परंपरा चली आ रही है अध्ययन करते हैं और उसके बाद में कोई काम ढूंढते हैं कोई काम मिल जाता है तो पैसा आ जाता है फिर विवाह करता है पर कुर्ब चलाता है परिवार चलाता है ऐसे ही तो दिखाई दे रहा है ये तो, तो सामान्य विधि है हाँ इत अध्यन मात्र से ये जो आचार्य गुलाद वेदम इस वाक्य में केवल अध्ययन मात्र का श्रवण है और अध्ययन मात्रवतः एवं कर्म विधि रीति अध्यवश्या इसीलिए अध्ययन जो हो गया है उसी को कर्म विधान किया गया है इसका हम अध्यवसान करते यानी निश्चय करते इसमें इतना ही कहा है कि कर्म को करने के लिए पहले अध्ययन होना जरूरी है और अध्ययन के बिना कोई कर्म नहीं होता है इतना ही कहा है। ठीक है ननु एवं सती अविद्यावाद अनधिकारा कर्म से बोलते तब तो फिर वो अविद्यावान हो गया अविद्यावानों ने पर कर्म में अधिकार नहीं होगा बोलते ऐसा कैसा कहा ऐसा तो कहा नहीं वो अध्ययन किया है इसका मतलब वो तो विद्यावान तो हो गया ना कुछ तो जानकारी तो प्राप्त तो हो गई है और उसके बाद जो आगे करना वो निश्चय करके करेंगे वो बात अलग है तो ये विद्वान नहीं है ऐसा पूर्व का अभिप्राय इसका मतलब वो का, पूरा अध्ययन किया तो भी विद्वान नहीं हुआ ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ ब्रह्म का ज्ञान नहीं है तो है कर्मसु जो अविद्याधिकार्मिद्या होगा वो तो कर्म में अधिकारी नहीं होगा वो नहीं जानता क्योंकि विद्वान यजेदा ऐसा वाक्य आता है कि विद्वान होकर के यजन करे ऐसा कहा वो नहीं जानता है तो प्रियजन नहीं करना वो कैसे करेंगे यजन नहीं कर सकता है। तो पहले समय प्रकार से जानकारी प्राप्त करें और उसके बाद उसका अनुष्ठान करें तो फल होता है और केवल आप अनुष्ठान करते रहेंगे तो उसका फल नहीं होगा मंत्र नहीं जानते विधा विधि नहीं जानते हैं और आ, क्या भाव लाना चाहिए कुछ नहीं जानते हैं तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा जैसे आ, आग जला करके हवन सामग्री घी आदि रख करके आप उसी में डालते रहें तो वो हवन होगा क्या वो तो आग जल करके आज बढ़िया से जलेगा वो जल करके खत्म होगा और थोड़ा खुशब फैलेगा सुगंध फैलेगा जो भी सामग्री उसमें डालेंगे उसका एक सुगंध आएगा अच्छा लगेगा बाकी सब अच्छा लगेगा लेकिन वो कर्म नहीं होता वो याग नहीं होता ऐसा ही होगा फिर कहते हैं ऐसी बात नहीं है नैश दोषा ऐसा नहीं है हम तो ये नहीं कहते न वयम अध्ययन प्रभवम कर्म अवबोधनम अधिकार कारण वारया हमने कब कहा कि ये अध्ययन का जो ज्ञान है वो उनको है ही नहीं ऐसा हमने नहीं कहा जो अध्ययन उन्होंने किया है अध्ययन प्रभवम अध्ययन से उत्पन्न जो ज्ञान है जो मंत्र कंठस्थ किया जो भी अध्ययन किया वो संस्कार जो हुआ उसका तो पूरा ज्ञान है उनके पास तो अध्ययन प्रभवम कर्म अवबोधन कर्म संबंधी जो बोधन है ज्ञान है कर्म संबंधी जो अवगाह है वो तो उनके पास है आ वो तो अधिकारी का कारण भी है तो क्योंकि कर्म के अवबोध के बिना कर्म कैसे करेगा वो तो कर्म का अधिकारी का कारण है ये दत न वारे महा उसका हम निवारण नहीं करते हम ये नहीं कहते कि नहीं वो कुछ नहीं जानता है वो अज्ञानी है वो कर्म करता है ऐसा नहीं हम नहीं करते तो ये तो अध्ययन किया है वो सब कुछ जानता है लेकिन मुमुक्षु नहीं है मुमुक्षु नहीं है भुमुक्षु है इसलिए कर्म करता है किमतर ही फिर आप क्या बोलते हैं आपका अभिप्राय क्या है आप जो है ना ये अध्ययन वालों में दो विभाग करना चाहते हैं एक अध्ययन वाले हैं जो सामान्य अध्ययन किया उसके बाद में घर बसाता है जाके घर में परिवार बनाता है और दूसरे अध्ययन करके वहां नहीं जाता है ऐसा आप कहना चाहते हैं तो इसका क्या अभिप्राय है तो हम तो ये कह रहे हैं किमतर ही उपनिषद आत्मज्ञानम स्वातंत्र प्रयोजनवत प्रदीयमान ये जो उपनिषद से प्राप्त होने वाले आत्मज्ञान है ना औपनिषद आत्मज्ञान अन्य आत्मज्ञान है वो सामान्य आत्मज्ञान है ये तो औपनिषद आत्मज्ञान है ब्रह्मात्म ज्ञान यह जो आत्मज्ञान है यह स्वातंत्रण प्रयोजनवत ये स्वतंत्रता प्रयोजन से ही प्रयोजन देने वाला ये प्रयोजन देने में स्वतंत्र है ऐसा प्राप्त करता हुआ प्रदीयमानम न कर्म अधिकार कारणता प्रतिबद्धता इत्यदावत प्रतिभा हम इतना ही कहते हैं जिनको औपनिषद आत्मज्ञान हो गया जो स्वतंत्र फल देता है उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद में वो कर्म में अधिकारी नहीं बनता है और उस आत्मज्ञान को लेकर के कर्म करने की आवश्यकता नहीं कितना हम कहते हैं इसका मतलब वो अध्ययन नहीं होता है उनको वो उपनिषद पढ़े तो पढ़े हमें वो हम थोड़ी उसको मना कर रहे हैं। लेकिन उससे आत्मज्ञान हो गया उसको तब तो फिर वो कर्म करने के लिए नहीं जाएगा इसलिए कर्म अधिकार कारण प्रतिबद्ध जो आत्मज्ञानी हो वो कर्म का अधिकार में प्राप्त हुआ जो कारणता है कर्म के अधिकार कारण को प्राप्त नहीं करता है इत्यदावत प्रतिमा प्रतिपादया इतना ही हम कहते हमारा तो ये इसी में विवाद है आत्मज्ञानी को भी आप कर्म में लेके जाना चाहते हैं अब बोला कि आत्मज्ञानी बहुत अच्छा है वो कर्म करेंगे अब उनका क्या है कि वो कहते हैं आपके जितने जितने आत्मज्ञानी हैं बड़े बड़े आत्मज्ञानी श्रेष्ठ हो गए अब लोग तो आत्मज्ञानियों को श्रेष्ठ मानेंगे आत्मज्ञानियों को श्रेष्ठ मानेंगे आत्मज्ञानी कर्म नहीं करता है तो उनको देकर के बाकी लोग भी कर्म नहीं करेगा ऐसा हो जाएगा वो लोग जो है ना बाद पहले का नहीं सोचते वो बाद में जो सिद्ध पुरुष हो जाता है अब सिद्ध पुरुष हो गया ज्ञानी हो गया उसके बाद में उन्होंने क्या किया वो देखेगा उसका नकल करेगा ये अब फंस जाएगा लेकिन वो ज्ञानी बनने के लिए क्या क्या किया कितना कष्ट किया कितना परिश्रम किया वो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं ना वो तो अभी देखा है 20 साल पच्चीस साल पहले उन्होंने क्या किया है वो इसने देखा नहीं है देखा नहीं तो क्या करेंगे अब होगा हो ही नहीं अब पता नहीं जैसा अभी आ, जो भी सरकारें चल रही है जैसे कार्य करते हैं अब जहां जहां जो भी कार्य होता है अब जो कुछ लोग अभी कुछ साल के बाद कुछ जो नए नौजवान आएंगे बीस बाईस साल के जो पंद्रह बीस साल के बाद आगे नौजवान आएंगे उन्होंने तो पहले की सरकारें क्या करती थी कैसे करती थी उन्होंने ऐसे देखा ही नहीं है उनको पता ही नहीं चलेगा वो तो वर्तमान सरकार को देखेगी अब उससे क्या होगा ये सोचेंगे तो ये सब गड़बड़ कर रहे हैं। अरे इसके पहले कितना गड़बड़ था वो सारे गड़बड़ को कैसे ठीक कर दिया ये तो इनको दिखाई पड़ेगा जैसे हमको स्वातंत्र के पहले आजादी के पहले कैसे सब कुछ था हमें पता नहीं हम तो आजादी के बाद जन्मे हैं तो हमें कुछ जानकारी है मतलब हो ही नहीं सकती है कि गांधी जी ने कितना प्रयत्न किया पटेल जी ने कितने प्रयत्न किया इतने इतने जो नेता बने हैं इन्होंने क्या क्या किया इनको इतना आदर क्यों दिया जाता है पूजा जाता है इसका कारण हमको मालूम नहीं हम तो केवल जय बोल करके वो कर रहे हैं उन्होंने किया क्या है वो असली में मालूम नहीं है केवल किताब पढ़ करके थोड़ा बहुत ज्ञान हमको होता है इसमें अंदर होता इसलिए ये अब जो प्राप्त हो रहा है ब्रह्म ज्ञान कर्मकांडियों का कथन है कि आप ब्रह्मज्ञानियों को कर्म से दूर रखेंगे तो ब्रह्मज्ञानियों के पीछा करते हुए सारे ये हमारे बालक बिगड़ जाएंगे कोई भी कर्म नहीं करेगा वो सोचेगा ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी बंद करके बैठा है वो कुछ कर नहीं रहा है अब हम क्यों करेंगे ऐसा सोचेगा अब वो बनने के लिए कितना कुछ किया वो आपको दिखाई नहीं दे रहे कितना समस्या गया कितना कठिन किया नहीं दिखाई दे रहा ये बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती जो बड़े बड़े गुरु बनते हैं ना इनका यही होता है अब गुरु बनने के बाद में शिष्य आता है अब वो तभी वो देखता है कि ये ऐसा किया वो पहले क्या क्या किया अब वो बताने पर भी विश्वास नहीं करते ऐसा बताएंगे तो भी वो विश्वास में करते वो मानेंगे नहीं वो आप जैसा वो, वो आचरण करेंगे फिर वो जैसा जीना जी रहे हैं ये भी ऐसा जीने लगेगा तो कभी वो आगे सुधरेगा क्या सुधरेगा ही नहीं उनको पता ही नहीं है ऐसे करना है ऐसे हो जाता तो बहुत बड़े बड़े तपस्या करने के बाद में अनेक जन्म ज जन्तरों के कर्म के बल से प्रयत्न से होता है इसलिए विद्वान एवं विदान आदि विद्वजन परिश्रमम ऐसा कहा तो विद्वान ही जानता है कि विद्वजन का कितना परिश्रम होता है जो विद्वान हुआ वही जानता है अब बाकी लोग देखेंगे देखो विद्वानों को कितना सम्मान मिल रहा राजा महाराजा सब लोग मान रहे उनको खूब दक्षिणा मिल रही है बहुत सम्मान मिल रहा ऐसा देखता है तो उसके लिए वो भी प्रयत्न करता है लेकिन उसमें कितना प्रयास रहा यहाँ एक लघु पढ़ने के लिए ही कितना प्रयास होता है ना बहुत मुश्किल से वो पार करते हैं और वो होते होते, होते वो विद्वान होना तो दूर बाद में तो ही जाता है तो इसी ये हमारे बस का नहीं ऐसा सोचता है। फिर तो चाहता सब है चाहता सब है फल तो चाहता है तो प्रयत्न नहीं करना चाहता ऐसा नहीं होता तो इसीलिए कर्मकांड विरोध करते हैं कि ये आप ज्ञानियों को अलग करेंगे वो कर्म नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा इसीलिए भगवान ने ठीक किया भगवान ने क्या किया ज्ञानी होते हुए भी, भी कर्म करता रहा तो कोई भी पूछे हो तो भगवान का दृष्टान देने देखो भगवान ने कैसे किया ऐसा देखो अब जैसे शंकराचार्य जी भगवान ने कैसे किया विवेकानंद जी ने कैसे किया ऐसे ऐसे दिखाना पड़ेगा क्योंकि जो ज्ञानी हो होने के बाद भी कर्म किया लोगों लोगोपकार के लिए लोक संग्रह किया तो ये मिला करके देखना पड़ेगा नहीं तो एक हो जाए ऐसा आरोप लगाते इसीलिए कर्म त्यागने की बात करते हैं तो ये बहुत चिड़ जाते आचार्य जी के साथ बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों के विवाद तर्क होने का कारण यही है कि वो, वे नहीं जानते थे ऐसी बात नहीं है वे जानते थे आत्मज्ञान क्या है कैसा है जानते थे लेकिन उसको प्रचार में लाने पर आपत्ति हो जाए ऐसे करके वो मना करते तो यही कह रहे हैं कि हम ऐसा आप मत सोचो कि हम कोई ज्ञान को मानते ही नहीं है कर्म का ज्ञान को नहीं मानते है, ऐसी बात नहीं है। हम तो इतना ही कहते हैं ये वाक्य देखिए स्पष्ट कहा बाषिकार ने कि हम इतना कहते हैं कि आत्मज्ञान स्वतंत्र फल देता है और जो आत्मज्ञानी है उसको कर्म में अधिकार कारण नहीं करना चाहिए और एक ज्ञानी होकर कर के कर्म करता है तो वो उनका अपना प्रारब्ध जैसा भी करता है वो करता है वो वो तो उसका विरोध थोड़ी करता है तो वो लेकिन उसको तो यह बाध्य नहीं कर सकते ज्ञानी हो गया फिर भी आपको कर्म करना पड़ेगा ऐसा नहीं कर जैसा देखिए यथाच न कृद्वंदर ज्ञानम कृतोंदर अधिकारेण अपेक्षता इतदी द्रष्टव्यम जैसे आपके पास दो क्रतु है दो यज्ञ है ठीक है एक बृहस्पति सव है एक अश्वमेध है दो यज्ञ है अब अश्वमेध का जो अधिकारी है वो राजा महाराजा चक्रवर्ती महाराजा होता है अब उसके लिए वो अधिकारी और बृहस्पति सव जो है जो एक ब्राह्मण विद्वान कर सकता है वो राजा नहीं कर सकता क्षत्रिय नहीं कर सकता बाकी किसी का नहीं ब्राह्मण को करना चाहिए तो अब जो है दो यु हो गया अब इसके लिए जो अधिकारी है वही उसके लिए भी अधिकारी हो और उसके लिए अधिकारी होने से इसके लिए भी अधिकारी ऐसा कर सकता है क्या ऐसा नहीं है ऐसा ही यहां जो आत्मज्ञानी के लिए अधिकारी हो आत्मज्ञान में जा रहे हो उनको जाने दो ना उनको क्यों आप पकड़ करके कर्म में रखना चाहते और कर्म में जाने के लिए बहुत लोग भी ले रहे अब फिर एक जगह गीधा में भाषण में उन्होंने पूछा ये आप जो कह रहे हैं ना ठीक है आप आत्मज्ञान हो गया मुख्य हो गया फिर वो कर्म त्याग देता है सब कुछ करता है तो फिर सब लोग एक दिन कर्म त्यागेंगे तो क्या हो जाए लोग पूछते हैं ना सबको यदि ब्रह्मज्ञान हो गया दुनिया में सबको ईश्वर का दर्शन हो गया और सब तो फिर बड़े जो है बन जाएंगे फिर उनकी सेवा कौन उन करेंगे तो कोई मिलेगा नहीं ऐसी आपत्ति हो जाएगी हमारा कर्म करने वाला कोई नहीं मिलेगा आपके सारे लोग जो ज्ञानी हो गया ऐसा हो जाएगा तब आजादी ने कहा ऐसा कभी नहीं होगा ये गारंटी हमारी गारंटी है कि ऐसा कभी नहीं होगा सारे लोग जो है मुख्य बन जाएंगे सारे जो है ध्यान करने के लिए बैठ जाएंगे और कर्म कोई नहीं करेगा फिर मुश्किल हो जाएगा ऐसा नहीं होगा हाँ ऐसा नहीं होगा आश्रमों में भी ऐसा वैसी स्थिति हो जाती है सब ध्यान करने वाले आश्रमों में हो जाएंगे फिर आश्रम की स्थिति हो जाएगी झाड़ू लगाने वाले साफ करने वाले नहीं मिलेगा कुछ नहीं करेंगे ना पर ध्यान कर रहे सब साधन कर रहे हैं ऐसा हो जाएगा ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत साधन भी करना पड़ेगा ये सेवा भी करना बोलेंगे कोई ना कोई मिल जाएंगे आपको ऐसा वो परंपरा टूटेगी नहीं ये हम गारंटी देते क्योंकि हम देखते हैं मनुष्य नाम सहसेश सिद्ध है अनेक जन्म संसि तिपरा वो एकदम आकर के वो नहीं बनता है बहुत प्रयत्न करता है बहुत करने के बाद में होता है और हजार में एक ही बनेगा तो आपके पास तो निन्यानबे मिलेगा नहीं मिलेगा तो एक ही तो बनेगा हजार में से बाकी निन्यानबे मिल जाएगा बहुत है हीरो क्या, क्या। कभी नहीं बंद होने वाला इसलिए काम तो चलता रहेगा और आजकल जो है ना यह आबादी बढ़ रही है इस दृष्टि से वास्तव में थोड़ा मुक्त ब्रह्मचान के प्रचार ज्यादा होना चाहिए जिससे कि थोड़ा आबादी भी कम हो जाएगा कम से कम कुछ लोग साधु बन जाएंगे शादी नहीं करेंगे तो बच्चा कम होगा तो अच्छा भी है और नौकरी की भी समस्या है अब वो कुछ लोग जो निकल जाएंगे तो नौकरी नहीं चाहिए ना उनको बड़े पढ़े लिखे हैं नौकरी नहीं चाहिए अब बैठ करके हाँ ओह क्या जब ब्रह्मसूत्र बन रहे हैं कर रहे हैं है, है, तो, तो नौकरी तो एक पोस्ट तो दूसरे को मिल जाएगा ना ऐसा तो भी फायदा है इसलिए आजकल तो में थोड़ा प्रचार होना चाहिए ऐसा अब जितना हो सके मुमुक्षु बन करके अब निकल जाओ अब हिमालय में थोड़ा और व्यवस्था करे आश्रमों में थोड़ा और कमरों की व्यवस्था हो जाए की तो व्यवस्था बहुत अच्छी बात <laughs> <laughs> तो फिर हम लोग यहाँ बैठ के चिंतन करेंगे इससे तो लोगों का पगड़ हो रहा है ना कितने पकार हो रहे हैं हमने तो इतना तो पैसा छोड़ दिया हमारा धन छोड़ दिया और नौकरी छोड़ दी सब कुछ दूसरे के लिए छोड़ दिया तो बहुत अच्छा हो हो गया इतना तो कम से कम हो ही गया और बाकी तो जहां तहां से मिलता है खाना खा करके हम अपने कर रहे हैं भलाई कर रहे हैं और इधर आकर के भी दो लोगों लोग बघारी कर रहे हैं इसलिए ऐसा होना चाहिए क्योंकि गृहस्थ बनने के बाद ये नहीं कर सकते गृहस्थ बनने के बाद अपने आप स्वार्थी होता है वो अपने आप हो जाएगा वो होना ही है अब वो गृहस्थ बन करके कमा करके अपने के पास नहीं रिखेंगे तो कैसे चलेगा तो इसीलिए ऐसे तो ठीक है अब ऐसा प्रश्न किया था वहां भाष्यकार के प्रति यहां भी एक जगह कुछ पूछेंगे वो आगे जाकर कि ऐसा आप एकदम कर्म को त्यागने की बात मत करिए ओ दुनिया फिर चलेगी नहीं जगत में आपत्ति आ जाएगी ऐसे कहेंगे तो ऐसा हम करते ही नहीं हम कहीं भी कभी भी ऐसा नहीं बोलते हम तो ये कहते हैं जो मुमुक्षु हो गया साधक हो गया ब्रह्मज्ञान हो गया उनको अपने रास्ते पे छोड़ दो उनको फिर कर्म का इस बंधन में मत लाओ कर्म के साथ में मत ऐसा कहेंगे अब बाकी कर्म कब करना है वो आगे आएगा कितना श्रुति को कैसा करना वो बताएंगे इस प्रकार से इसका अभी उत्तर हो गया अभी अंतिम में एक सूत्र उन्होंने बनाया था नियमच इस सूत्र का उत्तर आगे ओम पूर्णमद पूर्ण मुदश्य तूर्णस्य पूर्णमादायशिष्य ओम शांति शांति शांति सतगुरु महाराज की